नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी स्नेहल तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं कुछ नई बातें मुलाकातों के साथ तो आज हमारे बीच में अभिषेक अमर जी हैं जो कि राजस्थान भरतपुर में रहते हैं पोएट भी हैं और साथ ही साथ अपना एक एनजीओ भी चलाते हैं तो आज वे हमें अपनी बहुत सी मोटिवेशनल कविताएँ भी सुनाएंगे और इसी के साथ हमारे बीच में आज पुनीता व्यास जी भी हैं जो कि अपने मधुर गीतों से आज हमें आनंदित करेंगी और इन सब का साथ देने के लिए हमारे बीच में रमेश जी हैं तो चलिए इन सबका हम दिल से स्वागत करते हैं और इन सब से हम मुलाकात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आजकल क्यों है तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता मुझसे पूछे भला क्यों है ना मैं बुना रहा ना किसी और का ऐसा मेरे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 जैसे धीरे धीरे जलता है दिल्ली बेखरारी क्यों है ये है आबारगी क्यों है हर मोड़ पर ना मैं बुला रहा ना किसी और का ऐसा में क्यों है तू ही तू हर जगह आज कल क्यों है रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता मुझसे पूछे भला क्यों है सुख तू ही मैं तो कहूं तू ही है जिंदगी ना मैं बुला रहा ना किसी और का ऐसा मैं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 नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के बाते, मुलाकाते इस बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी और हैप्पी होंगे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं तो चलिए आज के हमारे खास मेहमान बातें मुलाकातें कार्यक्रम के अभिषेक अमर जी हैं जो राजस्थान से ही हैं और वीर रस के कवि है जिनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से अभिषेक अमर जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं बहुत बहुत प्रणाम सभी को सभी मित्रों को और इसके साथ हमारे बीच एक और कलाकार आए हैं पुनिता व्यास जी पुनिता व्यास जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कैसे आप बिल्कुल ठीक है सर आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि आज के शो में हम लोग जिस तरह से बातें करेंगे खास वीर रस की कविताओं का आनंद उठाएंगे और पुनिता व्यास जी से कुछ मोटिवेशनल गीतों का आनंद लेंगे तो आप सभी की तरफ स्वागत है और अभिषेक जी मैं चाहूंगा कि आप वर्तमान समय में हमारे साथ कहा राजस्थान में रहता हूँ और मैं एक एन जी ओ चलाता हूँ जो चिकित्सा शिक्षा और महिला जागरूकता के लिए जो कार्य करती है उसका मैं संचालक हूँ मंत्री हूँ और मेरे परिवार में मेरी पत्नी है एक बच्चा है माता पिता है हम माता पिता के साथ ही रहते हैं तो ये अपना छोटा सा परिवार है और मैं दीदी करता है पूरे भारत वर्ष में करता हूँ और आज आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ मेरा सौभाग्य चलिए बहुत ही अच्छा लगा आप एक एनजीओ चलाते हैं और खुशी हुई क्योंकि छोटा सा एनजी ओ भी चलाना अपने आप में एक कमाल की बात है क्योंकि काफी मशक्कत करनी पड़ती है लोगों को जोड़ना पड़ता है फिर लोगों को समझाना पड़ता है फिर करना पड़ता है और वो सारी चीजें फिर दूसरी जगह बताकर फिर हमको जो है फंड रेज करना पड़ता है तो चलिए आपको बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और वो मैं चाहूंगा की, की कविताएं जो है आप हमारे सभी दर्शक मित्रों को जरूर सुनाइए जी मैं आपसे जुड़ता हूँ एक सैनिक जब सरहद पर खड़ा होता है तो कौन कौन सी चीज होती है जो उसका साथ देती है मैं यहाँ से अपना प्रारंभ करता हूँ काव्य पाठ कि में शिवाजी तो में सौर्यता को देगा को कि रण में शिवाजी तुम्हें तो शौर्यता को देगा सो को राणा जी प्रताप का प्रताप चढ़ जाएगा और तब पृथ्वीराज पृथ्वी का दान कर देगा तो झे यशोगान चंद वाई कर जाएगा रण में शिवाजी तुम्हें तो राणा जी प्रताप का प्रताप चढ़ जाएगा और तब पृथ्वीराज पृथ्वी का दान कर देगा तो झे यशोगान चंद वरदाई कर जाएगा समर में शांति की जरूरत पड़े जो तुझे गांधी का अहिंसा और एक मैं हिंदी कविता की वाचिक परंपरा का कवि हूँ मैंने वहां से एक छब्द उठाया है आपके बीच में रखता हूं कि कोई कवि हसने हसाने की करेगा बात कि कोई कवि हस में हसाने की करेगा बात कोई पूरा ये बैठा है और कोई करोणा की नदिया में नदीगा की सुंदर सोलो निमुस्त कान लिए बैठा है और एक अभिषेक सामने खड़ा है आपके जो लेखनी में पूरा हिंदुस्तान लिए बैठा है लेखनी में पूरा हिंदुस्तान लिए बैठा है लेखनी में पूरा पानली ये बैठा है है और आखिर लिखी कैसे जाती है? कैसे, emotions, कैसे कैसे जाती इमोशंस इंटेंशंस होते श्रृंगार रसपूर्ण काव्य तो रूपसी के नयनो में घुलना पड़ेगा ही यदि तुम विखोगे श्रृंगार पूर्ण काव्य तो रूपसी के नयनों में घुलना पड़ेगा ही यदि करुणा और वेदना पेखनी चलाई गर्म अनुभूतियों में जलना पड़ेगा ही यदि करुणा अवेदना पे लेखनी चलाई तो गर्म अनुभूतियों में जलना पड़ेगा ही यदि, तो पड़ेगा ही। यदि और बनाओगे तो छोटी छोटी बातों पे ना पड़ेगा ही और यदि अभिषेक वीरता की बात करेगा तो सुप्त ज्वालामुखी को पिघल पड़ेगा ही सुप्त ज्वालामुखी को पिघल पड़ेगा ही <laughs> क्या बात। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और विषय की कविताओं की रफ्तार या कविताओं का लिखने का कब से शुरू हुआ जी मैं मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं उस घर में मेरे भी कवि थे मेरे बाबा साहब पंडित श्री राधेलाल शर्मा जी वो कवि हैं और अच्छा। अभी जीवित हैं 93 थ्री है उनकी और मेरे फादर हैं कवि हरीश चंद हरी वो प्रिंसिपल है शिक्षा विभाग में और वो भी कवि है और उसी पीढ़ी में मैं भी कभी हूँ तो वंशान क्रम से मुझे कविता मिली और उन्नीस के करीब मैं बहुत छोटी उम्र में मैं सबसे सम्मानित हुआ बढ़िया तो और दादाजी के बारे में कुछ बातें बताइए आपको कुछ अगर उनके बारे में सुना हो तो उनके बारे में जरूर सुनना चाहेंगे हम लोग भी जी जी मेरे मेरे जो दादाजी हैं वो शिक्षा विभाग में एच एम रहे थे हेडमास्टर जो होते हैं वो रहे थे और वो ज्योतिष व्याकरण और भागवत सभी को एक आश्रम चलाते हैं अपना और वहां पर स्टूडेंट उनके यहाँ रहते हैं वह, वहीं उनका खाना और सब व्यवस्था होती है समाज सेवा के क्षेत्र में वो पूरा काम करते हैं आज भी कर रहे हैं इस उम्र में भी और कवि भी है उनमें कविता के भी पूरे वो अंकुर आज भी वो उनके अंदर है मुझे मैं इनकी एक कविता के वो सुना देता हूँ तवला के बोल उन्होंने लिखे तो अच्छा, तवला, तवला, तवला के बोल कैसे होते हाँ तवला के बोल मैं आपको बता देता हूं एक मुझे याद है उनका कि धूध कूटु दूध कूटु द्रिकट द्रिकट धिम धूध कूटु धूध कूटु द्रिकट द्रिकट धिम दधिमक दिपमक दधिमक दिपमक दधिमक दिपमक दिपमक दइया टा ना ना ना ना ना सकल तो ऐसे करके उन्होंने बहुत कुछ लिखा है कुछ मुझे याद भी है अच्छा, अच्छा, बहुत बहुत बहुत बहुत प्रेरणा अच्छा। प्रेरणा प्रेरणा मुझे मिली है। बहुत जीवन में बहुत मिली है, है। जीवन में जी जी जी चलिए अच्छी बात आपने बताया। आशा करता हूँ अच्छा लग रहा है और इस बीच पुनीता व्यास जी हमारे साथ हैं तो पुनिता जी मैं चाहूंगा कि अभिषेक जी के स्वागत में एक गीत जरूर सुनाइये जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं एक पुराना गीत एक दिन दिख जाएगा माटी के मोल गाने की स्वागत स्वागत एक दिन बिक जाएगा वो माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे एक दिन बिक जाएगा वो माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे गो दूजे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दिन बिक जाएगा माटी के मु जग में रह जाएंगे प्यारी लाला ला ला ला ला ला, ला, ला, ला, ला। अनहोनी पथ में काटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए अनहोनी पथ में काटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी फिर कोई दिल वाला का घबराए धरमपम धारा जो बहती है मिलकर रहती है बहती धारा बन जाएगा माटी के मुँह जग में रह जाएंगे प्यारी तेरी लाला ला ला, ला, ला, ला। ला ला, ला, ला, ला, ला, ला। <laughs> बहुत सुंदर बहुत पुनीता जी आपने बहुत सुंदर गीत हमें और हमारे लिसनर्स को सुनाया तो इसका हम तय दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ हम अभिषेक जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर कविता हमें सुनाई तो चलिए दोस्तों कविताओं और गीतों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं पल को से मिला मै ला दया सु मेरी पलकों पे ja yeah. जादू कर दिया तेरा बन बैठा है मेरा जिया जाने क्या होगा क्या होगा क्या पता इस बल को मिलके आजी ले जरा I love you so, baby. I love you. हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुष्ब्रह्म है, तड़कनों को तुझ से ही तरकार है, तुझ से राहत है, तुझ से चाहत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 चैन चीना इश्क के एहसास ने बेख्याल की है तेरी प्यास ने शाय स कुछ तो जरूर है ये दूरी है जीने ना दे हाल मेरा तुझे न पता आइए आगे बढ़ते हैं फिर से से एक एक बार अभिषेक अभिषेक जी से जोड़ना मैं। जी जोड़ना मैं मैं और कविता आपसे सुनना चाहेंगे अभी अटैक हुआ था तो भरतपुर की धरती पर तो धरती तो इस तरीके की धरती है कि यहाँ पर हर गांव में घुसने से पहले एक शहीद का स्मारक होता है मैंने एक गीत अभी शहीद हुए जीत गुर्जर के लिए मैंने लिखा उसके सम्मान में मैं आपके बीच में रखता हूँ जी एक शहीद जब अपने गांव में आता है तो वो क्या क्या चीज रोती है उसके लिए झिझर ने रोए नदियां रोई कलिया रोई गलिया रोई सैनिक के शब पर चढ़ कर फूलों की भी दलिया रोई रो रहा बाप अरमान लिए माँ रोई ममता गान लिए बहना भी रोई सिसक सिसक झूठे सच्चे वरदान लिए बच्चों की किलकारी रोई आंगन की फुलवारी रोई रोया घर का कोना कोना चूलो की चिंगारी रोई रो रही वर्ष दो की बच्ची जिसकी बातें लगती सच्ची पापा आएंगे मिलने फिर कह गए मुझे सच्ची मुच्ची बेटा बोला पापा आओ मुझे खेल खिलौने तो लाओ मैं इंतजार में बैठा हूँ मुझको गोदी में बिठलाओ आशा रो ही सपने रोए उम्मीदों अपने रोए समाज रोई चिट्ठी अक्षर अक्षर छपने रोए रोई पत्नी जब फूट फूट ने सब लिया लूट जोड़ा सुहाग का सुबक सुबक में छाती रहा कूट चुटकी रोई बिंदिया रोई धर मटकी और हंडिया रोई रोता है माथे का सिंदूर नथली और पैद रो लेंगे फिर भी शान रहे भारत माँ का सम्मान रहे जब तक ये शाश्वत सृष्टि है तब तक ये हिंदुस्तान रहे अब दिल में यही कामना हो शत्रु से सदा सामना हो हम पीछे नहीं हटेंगे जब जब राष्ट्रगान को गाना हो हम पर एहसान तिरंगे का यमुना और हर हर गंगे का बदला लेंगे जय महाकाल इस पुलवामा के हमले का ये सेना का बलदान ये हिंदुस्तान नहीं सह पाएगा ये सेना का बलिदान हिंदुस्तान नहीं सह पाएगा वादा है नक्शे पर पाकिस्तान नहीं रह पाएगा वादा है नक्शे पर पाकिस्तान नहीं रह पाएगा झरने रो ए जी रमेश जी। जी, जी जी जी बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत अच्छा बात लगा बात। आपने अपनी कविता आपका जो भरतपुर है जहाँ पर आप एनजीओ चलाते हैं तो वो किस टाइप का एनजीओ है क्या प्रोजेक्ट उसमें चलते हैं थोड़ा सा बताइए उसमें साहित्यिक गतिविधियों का भी संचालन होता है और महिला जागरूकता के लिए भी ए, काम होता है मेनली जो उसका उद्देश्य है वो चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा और लोगों को प्रेरित करना नई नई जो कुछ रोग आते हैं टीके आते हैं उनके बारे में बताना और अनेक ऐसे काम जो जनजागरूकता के होते हैं उनको हम एनजीओ के माध्यम से करते हैं। तो कितने समय से आप कर रहे हैं इस चीज को जी ये, ये संस्था तो पहले बहुत पुरानी थी मेरे पिताजी ने उसको प्रारंभ किया था लेकिन उनका गवर्नमेंट जॉब था तो उन्होंने उसको बीच में रोक दिया उसके बाद तो मुझे इसको संभालते संभालते समालते, समालते साल इसको हो गए हैं और अब मैं उसको हूं। ओके ओके चलिए बहुत बढ़िया जी दोस्तों अभिषेक जी को तो हम सुन ही रहे हैं और वे अपनी कविताओं से हमें आनंदित भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने एनजीओ की भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमसे शेयर करी और आशा करते हैं हमारे लिसनर्स भी इंजॉय कर रहे होंगे तो अभी और भी इंटरटेनमेंट बाकी है दोस्तों लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जब तक ती सा फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी जो शहीद the to up the रास्ते में का है आए है इस तरह है तू ही तो है राह जो सुझाए तू ही तो है अब जो ये बताए जाए तो किस दिशा में जाए आगे बढ़ते हैं फिर से पुनिता जी से मैं जोड़ना चाहूंगा एक और गीत सुनते हैं जी सुनाइए मैं गीत गाती हूं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार कर। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे सारे बार के रुक जाना नहीं तू कहीं कही के कांटों पे चल के मिलेंगे सारे के ओ राही राही राही यो राही राही यो राही राही राही सूरज देव रुक गया है तेरे आगे गया है सूरज देव रुक गया है तेरे आगे झुक गया है जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी दीवाना शाम सुहानी बन जाती है दिन, दिन के, ओ राही और राही, राही, राही, राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के काटू पे चल के मिलेंगे साई बाहर के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के पे, पे मिलेंगे साई बाहर के थैंक यू वाह क्या बात है बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत सुंदर कंठ से बोला है सुनीता जी ने जी, जी। ऐसे उनकी आवाज अच्छी है और अभी सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस भी उनकी अच्छी हो गई है कुछ गानों की तो अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं अब आइए अभिषेक जी मैं चाहूंगा कि भरतपुर के बारे में बताइए जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उसके इतिहास के बारे में उस पर कुछ लिखा हो तो वो भी सुनाइये जी भरतपुर जो है उसे लोहागढ़ कहा जाता है आज तक ऐसा राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसको कभी जीता नहीं गया किसी मुगल आए पुर्तगाली आए अंग्रेज आए और भी बहुत तो बाहरी आक्रमण हुए लेकिन लोहागढ़ को कभी जीता नहीं गया इसलिए भरतपुर को लोहागढ़ कहा जाता है यहाँ के जो संस्थापक है वो महाराजा सूरजमल हैं और महाराजा सूरजमल ने यहाँ से और गोवा तक आजाद कराया था अपनी वीरता से महाराणा प्रताप जैसे ही बिल्कुल उनका व्यक्तित्व तो था तो मैंने उसके लिए लिखा है आज भी भरतपुर राजस्थान का संभाग है और शिक्षा में और हर जगह निश्चित रूप से बहुत अच्छा और दे मेनली देश की सीमाओं पर जो हमारे सैनिक हैं वो भरतपुर से बहुत अधिक संख्या में हैं और अपना बलिदान देश के लिए करते आए हैं इसलिए वीरों की भूमि भरतपुर कहा जाता है मैंने चार कुछ पंक्तियां महाराजा सूरजमल के सम्मान में और भरतपुर के सम्मान में लिखी है कि लोहागढ़ के सूरजमल ने शेरों का काम किया लोहागढ़ के सूरजमल ने शेरों का काम किया ढ़ाई दिल्ली पर दिल्ली का काम तमाम किया लड़े आने को युद्ध दिल्ली पर हाँ हाँ दिल्ली पर चढ़ाई करने का मतलब यह है कि दिल्ली को जीत लिया था महाराजा सूरजमल ने भरतपुर से और भरतपुर के दिल्ली के राज सिंहासन पर भरतपुर का शासन हो गया था लेकिन महाराजा सूरजमल उस सिंहासन पर बैठे तो नहीं तो उसके कुछ राजनीतिक कारण उस समय थे और वहां से जो अलाउद्दीन खिलजी जो चित्तौड़ से जिस दरवाजे को ले गया था खोलकर हाँ, उसे हाँ, उसे उसे दिल्ली के लाल किले से खोलकर हमारे महाराज जवाहर सिंह भरतपुर के और भरतपुर ले आए थे और उसको भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में लगा दिया तो निश्चित रूप से निश्चित रूप से बहुत वीरभूमि रही है उसी के सम्मान में मैंने लिखा है कि लोहागढ़ के सूरजमल ने शेरों का सा काम किया करी चढ़ाई दिल्ली पर दिल्ली का काम तमाम किया लड़े अनेकों युद्ध कभी भी हार नहीं उसने मानी मुगलों की आजीवन उसने नाचल चलने दी मन उसकी जय जयकार में यहाँ का बच्चा बच्चा बोला था एक ही लड़ लिया युद्ध वो पहर पहती चोला था आग लगा दी मुगलों के उन डांकू चोर लुटेरों में अपना नाम लिखाया लोहागढ़ के नामी शेरों में अपना नाम लिखाया लोहागढ़ के नामी शेरों में देने को तत्पर रहते थे वाजी अपने प्राण की वीरभूम कहते हैं वो माटी है राजस्थान की तो निश्चित से पूरे की है। लेकिन अपने आपने अच्छी तरह से बताया और भरतपुर का अभी वर्तमान जो स्ट्रक्चर है वहां देखने लाए कौन कौन सी चीज है थोड़ा उसके बारे में बताइए जी भरतपुर में आप जैसे देख सकते हैं भरतपुर का संग्रहालय बहुत अच्छा है भरतपुर के राजमहल और भरतपुर में मेनली जो है जिसको वर्ल्ड सेंचुरी कहा जाता है केवला देव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य जो गनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है जहाँ साइवेरियन पक्षी जहां पर प्रजनन के लिए आते हैं और पूरा विश्व भर से लोग पर्यटक वहाँ आते हैं वो आकर्षण का केंद्र है और भी बयाना का किला है और इधर जो सांस्कृतिक जो स्थिति है वो ब्रज से जुड़ी हुई है तो यहाँ पर भगवान कृष्ण से संबंधित बड़ी बड़ी पीठे हैं जो हमारे कामा में हैं पंचम पीठ सुदादेव शुद्धादेव की अनेको पीठ वहां पर हैं तो निश्चित रूप से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भरतपुर है हम्म जी बहुत ही अच्छी बात आपने भरतपुर के बारे में बताया और मुझे लगता है की हमारे मित्रों को भी अच्छा लग रहा है अब आई आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा की एक रस की सुंदर कविता और सुनाइया में बिल्कुल आपके बीच में रखता हूँ एक कविता कि कुछ छंद पहले मैं उससे पहले रखता हूं आपके बीच में कि तो तो कि भारत के वीर तुम्हें तो देता एक ही कसम कि भारत के वीर देता एक ही कसम शत्रु के समक्ष का भी देके आना मत कि भारत के वीर तुम्हें देता एक ही कसम शत्रु के समक्ष का भी देके आना मत और चाहे एक मार के ही आओ मार के ही आना व्यर्थ ही अपने यू प्राण दे के आना मत चाहे एक मार के ही आओ मार के ही आना व्यर्थ ही अपने यू प्राण दे के आना मत शत्रु है रंगा सियार याद रख लेना यार शत्रु है रंगा सियार याद रख लेना यार भारती की आने शान आना मत और कट जाए धड़ से अलग हो तो भी किसी मूल्य पर हिंदुस्तान देखिए दे माँ जो होती है जो वीरांगना होती है जो वीर माँ होती है उसके लिए मैंने लिखा है कि वीरव्रतधारी व्रत माँ के आलो में पल वीरता भी धीरता को प्राप्त कर जाती है कि वीर माँ के आंचल में पलकर कर वीरता भी वीरता को प्राप्त कर जाती है कर ले संकल्प को, कोई मातृभूमि रक्षा हेतु तो, माता और उसे तप से भी आप कर जाती है कर संकल्प कोई मातृभूमि रक्षा हेतु माता और वित्व से भीप्त कर जाती है भारत की भारती विराट रणवीर शत्रु भीत पर कर जाती है सिंघिनी के शौर्य और तेज के प्रकाश से ही सेना शत्रु दल को समाप्त कर जाती है सेना शत्रु दल को समाप्त कर जाती है और पाकिस्तान के लिए मैंने लिखा निश्चित रूप से नीरस के कमियों का जो झुकाव ज्यादा पाकिस्तान की तरफ ही होता है लेकिन मैं थोड़ा सा और दूसरे देश में ले जाता हूँ चीन की तरफ इस पर शामिक भी है तो मैंने चीन के लिए अभी लिखा है कि चीन के चटो करे तू ज्यादा ना तालाक बन तेरे घर एक पर छोड़ेंगे नहीं कि चीन के चटो करे कि के करे तू ज़्यादा ना तलाक बन तेरे घर एक चार पाई छोड़ेंगे नहीं और जितना भी एक्स से कमाली आ तू ने पैसा तेरे पास हम एक पाई छोड़ेंगे नहीं जितना भी एक्स से कमाली आ तू ने पैसा तेरे पास हम एक पाई छोड़ेंगे नहीं तेरे पास हम एक पाई छोड़ेंगे नहीं सोते हुए शेर को जगाने की करो भूल सोते हुए शेर को जगाने की भूल ठान ली तो चीन में चटाई छोड़ेंगे नहीं सोते हुए शेर को जगाने की ना भूल ठान ली तो चीन में चटाई छोड़ेंगे नहीं और पाक जैसा भिक मंगा होना जाए तब तक पापी हम तेरी ये पिटाई छोड़ेंगे नहीं पापी हम तेरी ये पिटाई छोड़ेंगे नहीं और एक और लिखा मैंने कि अब तक पाक के उड़ाए रुंड मुंड कि अब तक पाक के उड़ाए रुंड मुंड झंड अब चीनियों पर प्रहार करना होगा और पूरे विश्व मानव की भक्षक तो बने ही ऐसे दुष्ट देते दान वो प्यवार करना होगा पूरे विश्व मानव के भक्षक बने से बोल महा सैनिकों के सौर्य को प्रणाम करो अब पाप चीन का पंडार करना होगा अब पाप चीन का पंडार करना होगा और एक कविता आपके बीच में रख देता हूँ युवाओं के जागरण के लिए मैंने लिखी राष्ट्रवाद के लिए कि मात भारती तुम्हें पुकारे अपना फर्ज निभाने को कि मात भारती तुम्हें पुकारे अपना फर्ज निभाने को हो जाओ बलिदान आज माटी का कर्ज चुकाने को हो जाओ बलिदान आज माटी का कर्ज चुकाने को माँ का मस्तक अचल हिमालय की घायल घाटी देखो जलता जयपुर जलती काशी जलती गौहा देखो लाल से पूछो कैसा अमर तिरंगा होता है अक्षर धाम गोधरा की धरती पर बंगा होता है अरे इस मौसम में इनकिला से आया गीत सुनाने को हो जाओ बलदान आज माति तक चुकाने को और मैंने लिखा है कि जिन जल्लादों की जुआ पर बस जेहादी नारे हैं कि जिन जल्लादों की जुआ पर बस जेहादी नारे हैं कोई धर्म नहीं उनका वो कातल है अब एहसान उतारो वीरों झेलम वाले पानी का केसरिया बाना पहनो दुश्मन को सबक सिखाने को हो जाओ बलिदान आजमाती का कर्ज चुकाने को और अब तो कश्मीर का मसला हल हो गया है आ, लेकिन जब स्थिति खराब थी उस समय मैंने लिखा और धारा 370 हटने पर भी मैंने चार कहीं वैसे तो मैं किसी पार्टी से जुड़ाव नहीं रखता और मैंने कहा भी है सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा है कि ना कांग्रेस का पानी पीता ना बीजेपी का खाता हूं मैं भारत माँ का बेटा हूं मेहनत से अनुगाता हूं तो आ, लेकिन मैंने जब धारा तीन हटी तो मैंने कुछ इस तरीके से कहा कि जनता को यदि दरबारों का यू ही साथ मिलेगा तो निश्चित है दिल्ली का सिंघासन नहीं हिलेगा कि जनता को यदि दरबारों का यू ही साथ मिलेगा तो निश्चित है दिल्ली का सिंहासन नहीं हिलेगा काश्मीर से घोर का जिसने किया सफाया उस की लाली में तिरों तक कमल खिलेगा तो उस समय मुझे कहना पड़ा और मैं आपके बीच में रखता हूं कि केसर क्यारी उजड़ गई संसद पर हमला होता है सैनिक शीश काट कर भेजे सैनिक शीश काट कर भेजे फिर कैसा समझौता है मेरी मानो पहले फांसी दे दो इन जयचंदों को फिर चुन-चुन कर गोली मारो पापी पाक दरिंदों को संकट में सैनिक बन जाओ अपना वतन बचाने को हो जाओ बलदान आज माति का कर्ज चुकाने को और अंतिम का कि हम वीर शिवाजी की संतानें रण में नहीं डरा कर हम वीर शिवाजी की संतानें रण में नहीं डरा करते सरहद पर शेखर सुभाषवन कर रोज मरा करते ये लोग देश जहां राणा ने घास की रोटी खाई थी हारा रानी शीश काट कर थाली में रख थी अब तो जागो जागो वीरो आया तुम्हें जगाने को को बलदान माटी का कर्ज चुकाने को, मात भारत तो पुकारे अपना फर्ज बहुत बढ़िया सुंदर धन्यवाद अभिषेक जी आपने भरतपुर का इतना सुंदर वर्णन अपनी कविता के द्वारा हमें सुनाया हमें बहुत ही अच्छा लगा और आशा करती हूँ हमारे लिसनर्स ने भी इंजॉय किया होगा तो अभी और भी कविताएं सुनना बाकी है दोस्तों लेकिन क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले लें तो पागल है दिल दीवाना है दिल तो पागल है दिल दीवाना है पहली पहली बार मिला है यही सीने में फिर आग लगाता है धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही हंसाता है यही यही रुलाता है दिल तो पागल है माना इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी दिल हो जाते हैं मंजिल तो राहें ढूंढ लेते हैं रास्ते मगर खो जाते हैं दिल तो पागल है चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना दिल में उतर कर देखो ना चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना दिल में उतर कर देखो कितना असर देखो ना कितना असर देखो ना ट जाओगी दिल रुबा ऐसे क्या सोचती हो आके इधर देखो ना आके इधर कुछ स्कूल कॉलेजेस की बातें सुनाते हैं वहां पर कुछ अपने कभी कविता पाठ किया हो तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आपके अलग तो आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं आ, कुछ उनकी यात्राओं के बारे में प्रोग्राम्स की यात्राओं के बारे में जो बहुत ही आपको यादगार हैं आपके जहन में वो यादें बसी हैं उसके बारे में सुनाइए जी मैं स्कूल टाइम से ही मैं करता है सुनाता आया हूँ और निश्चित रूप से जो तो कविता बोलने में जो झिझक रहती है वो मेरी स्कूल से ही खुली है मैंने तो मैं स्कूल टाइम से पंद्रह पंद्रह अगस्त तो और छब्बीस जनवरी पर जो अपना कार्यक्रम होता था तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था तो वहाँ से मुझे बहुत ऊर्जा तो मिली और मेरी जो झिझक है वो मिट गई वहां से और फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में मैं जनरल सेक्रेटरी का चुनाव में जीता महासचिव का और फिर बच्चों के छात्रों के बीच में मेरा मैं बिल्कुल बहुत एक्टिव रहा कविता से भी और वैसे भी समस्याओं को लेकर भी तो वहाँ भी मेरी बहुत सी झिझक वहां पर खुल गई और आगे चल के फिर मुझे बहुत जल्द मुझे प्रोग्राम पूरे देश भर में मिले पूरे देश में और बड़े बड़े कवियों के साथ चाहे हरिओम कुमार साहब हो चाहे डॉक्टर हेन हो चाहे मुनबर राना साहब हो मुनबर राना जी ने तो मुझे पूरी रात सुना था और मैंने भगवान कृष्ण की जब कविता है उन्हें सुनाई तो आंखें बंद करके उन्होंने सुनी तो बड़ा मेरे लिए अद्भुत तो ये संयोग था और पूरे देश भर में यात्राएं की हैं पूरे अपने बरेली से लेके चाहे उड़ीसा से लेके चाहे यूपी बिहार राजस्थान और पूरे जहा जहाँ हिंदी को समझते हैं वहां वहां मैंने पहुंचने का पूरा प्रयास किया है चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो तो हर जगह मैंने कविता बोली है और भी आगे यात्राएं हैं बहुत तो ये रहा और बड़ा आनंद आया मैं तो ये कहता हूं कि जो उन्होंने कहा है हमारे एक कवि है साहित्य के अब नहीं रहे लेकिन उन्होंने कहा है कि मानव होना भाग्य है कवि होना सौभाग्य तो निश्चित रूप से ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जी जी, जी. बहुत अच्छी यात्राओं के बारे में आपने बताया है और आशा करता हूँ तो सुनकर अच्छा लग रहा है और इस बीच चलिए फिर से एक बार मैं पुनीता जी को कहूंगा कि एक और खूबसूरत गीत हो जाए जब तक हम लोग अभिषेक जी को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा और आपका बंद हो जाएगा बिल्कुल एक प्यार का नगमा है एक प्यार का काग है मौजों की रवानी है एक प्यार का नग है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमाय है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमाय है ला ला ला ला ला ला लाला ला ला ला। कुछ पाकर खोना है कुछ खो कर पाना है जीवन का मतलब तो आना जाना है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 जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है मौजू की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है मेरी मेरी कहानी है। है, क्या बात बहुत सुंदर, बढ़िया। <laughs> चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से हम लोग अभिषेक जी से जोड़ना चाहूंगा अभिषेक जी कैसे हैं आप <laughs> बहुत बहुत अच्छा हूँ और आज आपसे मिलकर और भी अच्छा हूँ <laughs> जी जी ए, हिंदी कविता का बहुत शीर्ष गीत पुनीता जी ने सुनाया इसके लिए बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ निश्चित अच्छा। रूप से इसका वाला भी जीवित है और वो हमारे बीच में है संतोष ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि एक कवि के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है कि जब उसके जीवित होते हुए और कोई गीत किम बन जाए लोगों के मुंह पर आ जाए और लोग उसे याद करने लगे कहने लगे कहावतों में कहने लगे तो ये बहुत बड़ी बात होती है और ये हमारे लिए वही श्रेष्ठ गीत है जो ने सुनाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, भरत मैं चाहूंगा कि अभी कौन सी कविता आप सुनाने वाले हैं? कविता मैं चाहता हूं कविता पर भी आ जाऊँ धीरे धीरे बेटी वाली मैं कविता आपके बीच में रखूंगा लेकिन उससे पहले मैं कुछ सरल सी प्रतिक्रिया आपके बीच में रखना चाहता हूँ अभी भगवान राम मंदिर का शिलान्यास हुआ मैंने बड़े सरल तरीके से लिखा कि राम श्री भगवान श्री राम के मंदिर का बनना हमारे लिए क्या है पूरे हिंदुस्तान के लिए क्या है हिंदू मुसलमान के लिए क्या है पूरे देश के लिए क्या है मैंने उसको रखने का प्रयास किया है आपके बीच में रखता हूं बहुत सरल है कि श्री राम का मंदिर बनना भारतीय संविधान की जय है श्री राम का मंदिर बनना भारतीय संविधान की जय है श्री राम का मंदिर बनना गीता और कुरान की जय है श्री राम का मंदिर बनना भारतीय संविधान की जय है श्री राम का मंदिर बनना गीता और कुरान की जय है गंगा यमुना सिंधु सतलज और सरयू के पान की जय है गंगा यमुना सिंधु सतलज और सरयू के पान की जय है।, है भारत माता के पुत्रों के वंदे मातरम गान की जय है भारत माता के पुत्रों के वंदे मातरम गान की जय है प्रेम और सद्भावों वाले तुलसी और रसखान की जय है प्रेम और सद्भावों वाले तुलसी और रसखान की जय है निर्धन वनवासी और वंचित हर मजदूर किसान की जय है निर्धन वनवासी और वंचित हर मजदूर किसान की जय है धैर्य तपस्या त्याग शौर्य रखने वाले इंसान की जय है धैर्य तपस्या शौर्य, रखने वाले इंसान की जय है ये मर्यादा की जीत विश्व के इतिहासों में आपको और भी कविता रख देता हूं हमारा जो अभिनंदन है जो सर्जिकल स्ट्राइक में जो रह गए थे पाकिस्तान में और वो बड़ी भी साथ ही भारत में लौटे मैंने एक मुख्तक उनके लिए उस समय लिखा प्रतिक्रिया में निश्चित रूप से मैं प्रतिक्रिया वादी कभी हूं तो अपनी प्रतिक्रिया में आपसे तो रूप से दंगा सरल सरल थी कि सांगा का वो उदय सिंह है पन्ना भाएक चंदन है कि सांगा का वो उदय सिंह है पन्ना भाएक चंदन है और हल्दी घाटी ताप प्रताप वो मातृभूमिका वंदन है हल्दी घाटी का प्रताप वो मातृभूमिका वंदन है उछलो शेर की तरह पाक की सीमा लांग के आया जो उछलो शेर की तरह पाक की सीमा लांग के आया जो भारत माता का बेटा अपना गौरव अभिनंदन है भारत माता का बेटा अपना गौरव अभिनंदन है और आ, मैं आपके बीच में एक बेटी की जो मेरी कविता है जिसमें पूरे हिंदुस्तान में मुझको पहचान दिलाई है आप जैसे महान लोग मुझे जानने लगे हैं विद्वत लोग मुझे जानने लगे तो मैं उस बेटी की कविता पर आता हूँ उससे पहले एक छंद रख देता हूँ आपके बीच में और सबसे पहले मैं चाहूंगा पुनीता व्यास जी आज मेरा बड़ा सहयोग किया है इन्होंने यहाँ पर पदार्थ तो मैं एक छंद इनके सम्मान में भी रख देता हूँ कि संकटों में साहस को छोड़ मत देना कभी कि संकटों में साहस को छोड़ मत देना कभी संकट सफलता की सच्ची राह देते हैं कि संकटों में साहस को छोड़ मत देना कभी की राह देते हैं और करते हताश है निराश वो करेंगे किंतु उतनी ही कर्म करने की चाह देते हैं करते हताश है निराश वो करेंगे किंतु उतनी ही कर्म करने की चाह देते हैं अग्निशम ज्वाल में जलाएगा तुम्हें तो वो वो किंतु किंतु ज्वाल में जलाएगा तुम्हें तो दूरदर्शिता तू, की वो पैनी निगाह, तो निगाह देते हैं और आग से निकल सोना खुट पिट जाता जब बादशाह भी उसे गले में पनाह देते हैं बादशाह भी उसे गले में पनाह देते हैं तो आपका जो ये सफलता तक आप यहाँ तक जो पहुंची हैं निश्चित रूप से बड़े संघर्षों के साथ पहुंची हैं और उन संघर्षों के लिए मैं बधाई देता हूँ जरूरी है मंजिल है घोर निराशा में आशा के दीप जलाने ही होंगे अंधकार में ज्ञान जोत कर जलना बहुत जरूरी है क्या बात क्या बात एक तो कविता आपके बीच में रख देता हूँ बेटी की जो मेरी कविता है प्रतिनिधि रत्ना मैंने हर समस्या को बेटी की हर समस्या को थोड़ा थोड़ी लंबी करता है आ, जी, जी, जी. तो आपके बीच में रखता हूं मैंने हर समस्या को उठाने का प्रयास किया है और मुझसे बहुत लोगों ने तो मना तो भी किया अब मत सुनाया करो अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है लेकिन जब हाथरस जैसे जब घटना हो जाती है तो मुझे फिर से आ, अपनी आवाज को मुखर करना पड़ता है फिर से मुझे बोलना पड़ता है उन स्थितियों में आपके बीच में रखता हूँ क्या क्या समस्याएं होती है एक बेटी की बहुत मार्गदर्शन आपके बीच में रखता हूँ कौन चाहता था मैं आऊ खेलूं घर के आंगन में कि कौन चाहता था, था मैं आऊं खेलूं घर के आंगन में मेरा जन्म एक अनहोनी आग लगी जो सावन में कि कौन कहता था मैं आऊं खेलूं घर के आंगन में मेरा जन्म एक अनहोनी आग लगी जो सावन में बेटे का पैदा होना हर चेहरे की खुशहाली है लेकिन लड़की हो जाना अब इस समाज में गाली है शासन के हर एक भाषण में सपनों का संसार है कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है कि कितनी बहने पैदाइश से पहले ही मर जाती हैं कि कितनी बहनें कन्या कि कितनी बहने पैदाइश से पहले ही मर जाती हैं दैत्यों का अन्याय देख खुद मानवता बढ़ जाती है धरती पर आते ही मां जमनी की चिंता बढ़ती है बीस वर्ष पहले ही सब सामान इकट्ठा करती है कहने को लड़के लड़की का हक बराबर होता है कहने को लड़के लड़की का हक बराबर होता है लेकिन भाग्य लड़कियों का पूरे जीवन भर होता है इतने बंधन तन और मन पर बांधे हैं जंजीरों से इतने बंधन तन और मन पर बांधे हैं जंजीरों से हर जगह से अंगूठी चूड़ी और सब हर जगह से लड़की बंधी हुई है कि इतने बंधन तन और मन पर बांधे हैं जंजीरों से सुख और चैन मिटा डाला है नारी की तकदीरों से कर्तव्यों का ढेर लगा कर्तव्यों का ढेर लगा रोना ही जिसकी किस्मत है अधिकारों की बात कहां चुप रहना जिसकी आदत है से नाता जोड़ा ना देखी कभी बाहर है कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है और एक देता हूं जो हम आए दिन देखते हैं चाहे वो हाथरस की घटना के रूप में हो चाहे वो थाना की घटना के रूप में हो और भी बड़े बड़े मुजफ्फर और जन काका वगैरह बहुत कांड है कि घर से गाँव गली चौराहे मुझे घूमते हैं ऐसे कि घर से गांव गली चौराहे मुझे घूरते हैं ऐसे कोई वस्तु है और बिकाऊ है जैसे कोई वस्तु बाजारी है और बिकाऊ है जैसे कुत्सित मनोभाव और दृष्टि कुछ लोगों की रहती है किसे पता बेचारी लड़की जाने क्या क्या सहती है कभी कोई नापाक नजर से अपने पन की बात करे कभी कोई अपना कहकर के घात और प्रतिघात करे रोज सफर में व्यंग भरी बातों से पाला पड़ता है रूह कांपती है पल पल आंखों से पानी धरता है, अरे हर चौखट ठुकरा देती है घर घर में दीवार है कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन जहां चल रहे हैं वहां मुझ जैसे कवि को ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे देखता हूं कांडों को तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभियान चल रहा है या चेतावनी दी जा रही है मुझे नहीं लगता आ, मैं तम, तम मुझे कहना पड़ता है कि अगर ऋण हत्या से बच जाए तो चमत्कार, तो चमत्कार, तो चमत्कार की बलवेदी से बचना एक समस्या है घोर निकमे पति की सेवा सबसे बड़ी तपस्या है फिर दहेज की मांग कहा भारत में घटने वाली है फिर दहेज की मांग कहा भारत में घटने वाली है विधवा होना आज तलक भी नारी की बदहाली है कई दरिंदे मासूमों के बचपन को बर्बाद करें कई दरिंदे मासूमों के बचपन को बर्बाद करें कुर्सी पर हो तो किससे फरियाद किस तथा कथित, शिक्षित समाज में नारी का व्यापार है कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है कन्याओं के और मैं समाधान पर आता हूं हिंदी कविता समाधान मानती है और जब तक समाधान कविता देने में समर्थ नहीं है मुझे नहीं लगता कि वो कविता अच्छी है या उसको सार्थक कहा जा सकता है और हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य को मैंने बहुत समीक्षाएं की हैं ग्रंथों की आ, बहुत से संस्मरण लिखे हैं रेखाचित्र चित्रताज लघु कथा अनेक चीज लिखी है तो मेरा साहित्य से बहुत ज्यादा जुड़ाव भी है तो उस साहित्य के जुड़ाव में मैं परिभाषा पर भी उतरता हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि साहित्य जनता की चित्त का संचित प्रतिबिंब है तो निश्चित रूप से जनता की आवाज आनी चाहिए उसमें तो मैंने वही समाधान लाने का प्रयास किया है कि बदल सको तस्वीर आपके हर पग का अभिनंदन है कि बदल सको तस्वीर आपके हर पग का अभिनंदन है आज द्वारा महाभारत की द्रुपद सता का क्रंदन है रीत बदल दो गीत बदल दो बदलो हर इंसान को बदलो वे कानून घटाएं जो भारत की शान को सदियों से सह रहे गुलामी अब जंजीर नहीं होगी आंसू हो आंखों में जिसके वो तस्वीर नहीं होगी आंसू हो आंखों में जिसके वो तस्वीर नहीं होगी बहिन बेटियां इस समाज इस धरती का श्रृंगार बने नारी ममता समता नारी नवयुग की झंकार बने सुनो मेरी फरियाद बदल दो नफरत का बाजार है कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है और एक बड़ी घटना हमारे पूरे देश में झेली दामनी हत्याकांड निर्भया हत्याकांड मैंने उस समय लिखा था सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय देने में दस साल लगा दिए वो निर्णय मैंने दस साल पहले दे दिया था मैं आपके बीच में रखता हूं मैंने जनता की आवाज कही यत्र रमंते तत्र देवता जो जहाँ नारियों की पूजा होती वहां पर देवता निवास करते हैं लेकिन हमने क्या देखा और आज फिर देख रहे हैं हम हाथरस के कांड के के आगे हम नद, बड़ा गंभीर विषय है तब मुझे पुनः पंक्तियां कहनी पड़ती हैं निर्दया की पंक्तियां मैं हाथरस की उस बेटी के सम्मान में रखता हूं कि जिस भारत में धूप दीप से नारी पूजा होती थी थोड़ी कठिन प्रतिक्रिया क्रिया है कि जिस भारत में धूप दीप से मारी पूजा होती थी बेटा घर का कुलदीप और बेटी घर की ज्योति थी पर आज सुहानी घोर पे देखो काली रातों का डेरा एक दामनी पर डाला था मिलकर बाजों का घेरा सन्ना से की रात वहां थी सारा आलम मौन पड़ा था ये मेरी सार्थक पंक्तियां हैं आज उनको फांसी हो गई लेकिन मैं आपके बीच में रखता हूँ कि जिस भारत में धूप दीप से मारी पूजा होती थी बेटा घर का कुल दीपक और बेटी घर की ज्योति थी पर आज भोर पे देखो काली रातों का देरा, एक दामनी पर डाला था मिलकर बाजों का घेरा सन्नाटे की रात वहां थी सारा आलम मौन पड़ा था लाल किले की प्राचीरों पर शस्त्र त्याग कर द्रोण खड़ा था अवलाम की लाज लुटी फिर बिल्ली के दरवाजों पर राजनीत नर्तन करती है चीखों की आवाजों पर राजनीत नर्तन करती है चीखों की आवाजों पर क्या यही सपना देखा था उस गरीब की बेटी ने क्या यही पीड़ा आप तक पहुंचाता हूं कि क्या यही सपना देखा था उस गरीब की बेटी ने लोकतंत्र में जान झोंक दी उस किस्मत की हेटी ने लाल किले पर खड़ा तिरंगा रात सभी के खोल रहा था वंदे मातरम वंदे मातरम जनगणमन सब बोल रहा था कि दामिनी को श्रद्धांजलि दो तो बिल्कुल नहीं उदासी हो विरोध रास है दामिनी को श्रद्धांजलि दो तो बिल्कुल नहीं उदासी हो फिर करोड़ की मांग यही है हत्यारों को फांसी हो 100 करोड़ की मांग यही है हत्यारों को फांसी हो सती सीता और सावित्री जी का सम्मान बताएं बहुत -बहुत किया और मुझे लगता है की ये सभी हमारे माता बहनों के सम्मान में थी कविता आपने सुनाई आशा करता हूँ सबको अच्छा लग रहा होगा और कहीं ना कहीं मुझे भी वो चीजें जैसे ही सुनते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो कई न कई लगता है कि भारत में ही ऐसा क्यों <laughs> जहाँ पर नारियों का सम्मान है शास्त्रों में गायन है देवी देवताओं का निवास स्थान यहाँ पर था तो इतनी सारी शक्तियां यहाँ पर हो गई हैं और इसी धरती पर उन शक्तियों का आज क्या सिचुएशन है देखकर आंखों में नमी आ जाती है कि हम कैसे इस परिवेश को बदले और कैसे इसका रूप बदल दे और फिर से वही स्वर्णिम भारत की जो भूमि है उसे कैसे फिर से वापस लाए इस कल्पना में मन डूब जाता है तो आइए बहुत ही अच्छा लगा आपकी जो कविता है अभिषेक अमर जी और अभी वक्त हो गया है इजाजत का और जाते जाते मैं कहूंगा पुनीता व्यास जी को कि एक गीत सुनाइए फिर इसके बाद हम लोग पूरा करते हैं <laughs> आने वाला पल जाने वाला है गीत गाती हूँ स्वागत आ आने वाला पल जाने वाला है हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है ओ हो आने वाला पल जाने वाला है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 ढूंढा तो नहीं है पर जो ये जाने वाला है हो आने वाला पल जाने वाला है आने वाला पल जाने वाला है क्या बात है है क्या बात थैंक यू <laughs> पुनीता व्यास जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं इन चंद्र के साथ बहुत सी सुंदर गीत आपने आखिर में सुनाया है और अच्छा लगा मुझे भी एंड अभिषेक अमर जी को भी अच्छा लगा होगा <laughs> जी हाँ बहुत सुंदर गीत पुनीता व्यास जी ने गाया है और निश्चित रूप से मुझे तो मुझे तो चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि मैं हमारे कवि हैं उनकी चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि मैं गीत को हमेशा नवनीत मानता हूं दिल में हो समर्पण तो प्रीत मानता हूं वो जख्म है बस दिल का जो निकलता जवा से उस वेदना के स्वर को मैं गीत मानता हूँ तो निश्चित रूप से आप बहुत सुंदर गीत आपने सुनाए है और बड़ा आनंद आया है ब्रह्मानंद सहोदर है रस ब्रह्मानंद सहोदर जो आपने यहाँ पर बहुत है। जी जी। स्वागत है जी, जी, बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया एंड अभिषेक अमर ही अच्छा लगा आपकी कविताओं को सुनकर दो लाइनें मुझे याद आ गई चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराए जाए चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराए जाए की के कुछ लोगों को जलाया जाए <laughs> क्या बात है बा, बा, बा, बा, बा, बा. नहीं मैं तो मैं तो ये कहता हूं कि छोटे से जुगनू की खातिर सूरत से लड़ पाए कौन छोटे से जुगलू की खातिर सूरत से लड़ पाए कौन प्यार भरे मेरे इस दिल को अपने गले लगाए कौन नफरत से नफरत बढ़ती है प्यार से प्यार समकता है पर आग लगाने वालों को ये बात मगर समझाए कौन तो निश्चित रूप से मैं तो युवाओं से भी पूरे देश से ये कहूंगा कि जिंदगी कुर्बान करेंगे किशान पर हम ये तिरंगा जो लाल किले पर लहराता है ये सब वैसी नहीं लहराया मैं तो ये कहता हूँ कि कितनी कलिया मुरझाई तब कहीं एक समन खिल पाया बहनों ने राखी तोड़ी सुहागिनों ने सिंदूर लुटाया रोके माताओं ने आंसू तब जाकर के अमर तिरंगा लाल किले पर लहराया तब मुझे कहना पड़ता है कि ये जिंदगी कुर्बान तिरंगे की शान पर लहरा रहा है आज जो मेरे मकान पर आवाज दे बुला रहा है भूलना नहीं कर्जा है इसका देश के हर नौजवान पर बहुत सुनिए बहुत बढ़िया चलिए मुझे लगता है कि आप सभी वीर रस की कविताओं का आनंद उठाकर अपने जीवन में भी एक वीरता का अनुभव कर रहे होंगे और कई बार चीजें जो है हमारे बीच में आती हैं और हम अकेले घर में रहकर भी अकेला नहीं रह पाते क्योंकि कुछ चीजें हमारे बीच में इर्द गिर्द घूमती रहती हैं उम्मीदें ख्वाहिशें जरूरतें और जिम्मेवार से हटकर कुछ कविताओं का आनंद लिया जाए कुछ गीतों का आनंद लिया जाए जैसे आज हमने बातें मुलाकातों में आप से की है तो ऐसे ही कुछ महफिल जमा कर अपने आप को खुश रखिए और खुश होना भी या खुश रहना भी आज के के समय की जरूरत है। तो चलिए साथ आप सभी को फिर से एक बार मंगल करते हैं अभिषेक अमर जी थैंक यू सो मच और जी, फिर से एक बार आपको नमन बहुत सुंदर अभिषेक जी आपने अपनी कविताओं के जरिए हमारे सभी देशवासियों को बहुत सुंदर मैसेजेस भी दिए और साथ ही साथ अपनी देशभक्ति को भी अपने शब्दों में प्रस्तुत किया और पुनीता जी का भी हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी मधुर आवाज़ में इतने सुंदर गीतों से हमें और हमारे लिसनर्स को आनंदित किया तो हम इन दोनों कलाकारों का, का दिल से धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ रमेश जी का भी हम धन्यवाद करते हुए इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब ने भी बहुत इंजॉय किया होगा तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नई बातों मुलाकातों के साथ खुश रहिए गुनगुनाते रहिए और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहिए चुराता रहूं तुम मगर साथ देने का वादा करो मैं यू ही मस्त नग में लुटाता रहूं जैसे तुम वही संग मर मरती तस्वीर हो तुम ना समझो तुम्हारा कर दल हूं मैं मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो तुम मगर को अपना समझने लगो मैं बहारों की कि मह फिल सजाता रहूं तुम मगर साथ देने का वादा करो मैं यू ही मस्त नर में लुटाता रहूं पर ज़िंदगानी का कटता नहीं जब कलक कोई रंगी सहारा न हो वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं तुम मगर हम कदम बनके रहो मैं जमीन पर सितारे छाता रहू तुम मगर साथ देने का वादा करो मैं यू ही मस्त नगर में लुटाता रहूँ तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूँ